हे कृतो संकल्पात्मक स्मर यम स्मर्तव्य स्मर क्यों तस्य तलोय प्रत्युपस्थित क्योंकि स्मरण योग्य काल मृत्यु मृत्यु काल उपस्थित हो गया है हे कृतो पर एक मैं मान संकल्प कौन है संकल तो मन टिप्पणी दे रहे हैं एक क्रतु शब्द कैसे ले ले वो ये कर्म भी है तो दे रहे नीचे अभिन्ना तदात्मना संबोध्य क्योंकि वह जो सत्य ब्रह्म है वह संकल्प के द्वारा ही चिरकाल से वृत्तियों का विषय बना लिया गया था अपने में निकल गया था वह एक तरह से ऐसा होने से निगलने के समान होने से स्व के साथ अभिन्न को प्राप्त हुए के समान होने से उसी रूप से संकल्प रूप से ही उसका संबोधन कर कह दिया हे कृ संकल्पवाचिना क्रत शीतिशत संकल्पिन्ना क्रतशब्द्वीध्यारंभे अप अमसु पठिवा कर्म के में पाठ किया फिर तृतीय कियाध्या नवम खंडे केतु चेत चित्तुवसुधीशचि माया वयुनम अभिथ्या एक प्रज्ञा इत्यत्र ग्यारह प्रज्ञान नाम के प्रज्ञा के प्रयवच योगिना ये सब प्रज्ञान के नाम है केतह केतु चेत चित्तम क्रतु असुहु धीहि शचीहि माया वयुनम देखो अगले मंत्र में आ रहा है वयुनम प्रज्ञान रख लेंगे इसलिए वायुरानी में वयुनम अभिथ्या एकादश प्रज्ञा 11 है प्रज्ञा के नाम प्रज्ञा चिंतपरिया पट्यकलवाचित इसलिए संकल्पवाच्य है ऐसे समझना चाहिए संकल हे संकल्पत्मक हे मन स्मर क्या स्मरण करो यम तस्य कालोम जो मेरे द्वारा किए गए सकल उपासनाओं का मैंने सकल का तात्पर्य क्या है संपूर्ण जीवन किया गया कार्य कार्यभ्रम उपासना यानी कि रोज रोज बदलते रहेगा अनेक उपासना करेगा तो कोई फल मिलेगा नहीं उसको तो। <laughs> एक उपासना को दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे भी तो दृढ़ सूत्रकार कहते हैं नामने पहला दिन भी जब शुरू किया तो यहाँ पाठ उस दिन भी कहा था और आज फिर प्रसंग आ गया देखो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे भी तो दृढ़ ही अभ्यास उसी का नाम अभ्यास होता है दीर्घ काल तक करना चाहिए कहें तो पंद्रह बीस साल बारह साल हो सके न्यूनतम बारह साल पहले जमाने में ये तो गुरुकुल में बारह साल बिता बारह साल होता था न्यूनतम बीच में आना जाना नहीं बाहर आना जाना नहीं था वहां तो माँ बाप का भी आना जर नहीं थी पूर्ण मनसा फिर काल के माँ बाप का भी निरंतर होना चाहिए मिलना नहीं पूर्ण रूपे मन सा हाथ पीछे परीक्षा के नाम पे छुट्टी तो कुछ नाम पे कुछ नाम निरंतरता नहीं रहती निरंतरता भी होना जरूरी धीरे निरंतर और सत्कार आसेवित बहुत श्रद्धा से पुष्पासना या विद्या या जो भी कर्म है जो भी साधन है उस साधन को बड़े श्रद्धा से करनी चाहिए तब जा करके वो दृढ़ अपना दृढ़ता पूर्वक फल प्रदान करने में समर्थ वो उपासना हो जाता है नहीं तो हल्का रह जाता है इसे कहते हैं मम समर्तव्य हम मन दीर्घ काल निरंतर सत्कार आज जो हमारे द्वारा कृत उपासना स्मर्तव्य है उसको स्मरण करने का यह काल मृत्यु काल अयम प्रत्युपस्थित हो पहले बोल चुके हैं इसके आरंभ में भाषा काल मूर्शो है ना मूर्शो प्रत्युपस्थित हो अतः स्मर। इसलिए आप स्मरण कीजिए एकदान कालम भावित कृतम इतने काल पर जो मेरे द्वारा भावित है कृत से तत्पर्य ना भावितम उपासना भावितम इतने काल जो मेरे द्वारा उपासना से भावित कृत हैग्नि स्मर दूसरा जो करता है उसके लिए लेकर हे अग्ने संबोधन है अग्नि स्मर सर्व कर्म साक्षी अग्नि है आज अग्नि से कहा जा रहा है हे अग्ने एनमया कर्म प्रभृति अनुष्त कृतम से लेना कर्म पूर्व में कृतम से भावित उपासना इसलिए मन उपासना का स्मरण करेगा और अग्नि देवता से निवेदन कर्म का स्मरण करें कर्म और उपासना समुचे करके मैंने अनुष्ठान किया है इसे दोनों से प्रार्थना हुई कर्म तचस्मर उनका आप स्मरण करें यह क्रतु अग्नि कैसे आपने ले लिया उसको और स्पष्ट करने के लिए तीन टिप्पणी दो ही का जब दोबारा उक्ति होता है तो दोबारा उक्त हुआ वस्तु को आमृित संज्ञा हो जाता है दोबारा कहावा कर्तो स्मरा कृतघन स्मरा उसका अलग ही अर्थ है जो पहले है कहावा कर्तोस्मर कृतघन स्मरा है वही अर्थ में दूसरा नहीं है रिपीटेशन नहीं है यहाँ पर पुनरुक्ति पुनर् पुनरावर्तन नहीं है यहाँ किसी उद्देश्य से इसको बताने के लिए भाष्य अलग से व्याख्या कर रही अग्ने रहे पूजितो अग्निरेव कृतो इति संबोधित यज्ञादियों में पूजित जो अग्नि है उसी को यहां दूसरा कृत शब्द से संबोधन किया गया है उपास्यम व सत्यम ब्रह्म थवा उपास्य हुआ था जो सत्य ब्रह्म है उसी को अग्निशम से कह दो वैश्वान में कहा था ना कह करके उसको मैंने टिप्पण करने भी कहा था वैश्विक इस वृष्टि के अंदर वैश्वालग्नि रूप में, में उपस्थित होकर के सकल कर्म का साक्ष्य बना हुआ है उस वैश्वान अग्नि को संबोधन किया जा रहा है समझो जुवराण से कुटलसी पाप से अग्रे निरसित क्योंकि अगले मंत्र में आ रहा है योधी उसमत झुहराणम मंत्र में आएगा योधी अस्मत झुहराणम एना जो हमारे द्वारा किए गए अनेक प्रकार के सीधे साधे पाप नहीं कुटिल पाप भी सीधे साधे पाप तो अच्छा है चलो वो तो माफी कर देंगे लेकिन कुटीरता पूर्वक किया हुआ पाप है ना ये बड़ा भारी होता है इसलिए झुहराणम एना केवल एना नहीं कुटिल कुटिल पाप पाप है, वे नष्ट हो जावे, पापस्य और कौन नाश कर सकता है पापों को? ही नाश करेगा का साक्षी है प्राथय बाल्य प्रतिष्ठित स्मरण अभ्यर्थित बाल्य आरंभ करके अभी तक किया गया सकल कर्म स्मरण के द्वारा अत्यंत पूजित है अत्य अभ्यर्थ पूजि क्रदर कृत स्मर पुनर्वचन आदरा अथवा हुई है आदर किल्य स्मरण से अक्षापनाथ्य स्मरण पूजि है स्मरण वह अनुपेक्ष है इस बात को संकेत करने के लिए ही यहां दिरुपति हुआ है ऐसा व्यर्थ लिया जा सकता है कि यह स्मरण अंतकाल में आना अत्यंत आवश्यक है और अंतकाल तक स्मरण करते रहे हैं तभी तो अंतकाल में स्मरण आएगा ना आजीवन सतर्क रहना पड़ता है आजीवन सतर्क रहना पड़ता है इसलिए वेश महात्मा की कहानी है आ, आजीवन सतर्क रहना पहले एक बार सुनाया है बनारस एक महात्मा है स्नान कर करने की जरूरत है आप ब्रह्म ज्ञानी है तो यही ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी नहीं है फिर दुनिया क्यों आपको पृष्ठ तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं बड़ा महात्मा कहते हैं लोग और आप गृहस्थी से भी भयंकर कर्म कांड में लगे हुए एक तरह से रोज जाना नहाना धोना जाप, जाप करने में लगे रहते तो जवाब दूंगा तेरे को कहते तेरे सारा जिंदगी मरण काल में आने के बाद वो जवाब दिए हा मैं महात्मा था मैं हूँ और शेष जो घड़ियां बची हैं उनमें भी बना रहूंगा ये जो निष्ठा है अपना साधन में वह बीच में ही यदि सोच रहेगा हाँ मैंने प्राप्त कर लिया है फिर तो निश्चित रूप से नपसित हो जाएगा अश्रोत्र पृष्ठ अपने आप को श्रोत्र पृष्ठ मान ले अब्रह्मी अपने आपको ब्रह्म ज्ञानी मान ले तो साधन छोड़ देगा ना सब? सबसे तो प्राप्त तो हो गया फिर साधन क्यों रखेगा आदमी ऐसे ट्रेन में बैठा दिल्ली जाने ये ले, गाजियाबाद में देखो बहुत बड़ा शहर दिख रहा है बहुत फैक्ट्रियां लगी हुई है लोग सुनाते हैं दिल्ली में फैक्ट्री होता है यही है शायद दिल्ली तो ही उतर गया अब जो गाजियाबाद उतर जाए उसको दिल्ली कहाँ से मिलेगा वहा ढूंढ रहा है मिलेगा उसको। तो इसी प्रकार पर भी है। लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही साधन को छोड़ देगा आदमी, तो भटक जाएगा अतएव क्या आचरण से लेकर बाल्य से लेकर अभी तक तो हम सारा कर्म जो करते आ रहे हैं सब सबको स्मरण करो और ये ता करते स्मरण करना अति आवश्यक है तद अनुरूप मुझे पार्ट की प्राप्ति होगी तथा हो जाए तो फिर पुनर्जन्म अन्य अन्य साधनों कार्यों में हम फलों की पुनर्जन्नी को मार्ग याचित पुनः और मंत्र से मार्ग की याचना किया जा रहा है पहला मंत्र सामान्य नित्य प्रार्थना के अंतर्गत था दूसरा मंत्र मुमूर्ष काले मरण काल में आने के बाद पश्चात जो है उस समय के लिए प्रार्थना किया जा रहा है और अंतिम मंत्र भी उस स्थिति में है विश्वान देव वायुनानि जुहुराण मे नो भूष्टानते न मुक्ति हे अग्नि इसे क्रतौस वग्नि लेना बनता है पूर्वोत्तर संबंध बन गया कि अगले मंत्र में अग्नि का समुदन दे रहे हैं स्वयं श्रुति हे अग्नि राये सुपथा नया धन के लिए राय रई शब्द धन अर्थ में होता है ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए या ऐश्वर्य से क्या लेना स्वकृत कर्म का फल प्राप्ति के लिए सुपथा नया सुंदर मार्ग ले चलो पथ यदि होता समास होता यहाँ पर तो सुपथे न बनता सुपथे न, न सुपथा है दिखा दिया श्रुति ने यह हम समास नहीं किए हैं सुष्ट था सुपथा यहां पर समास प्रत्यादि नहीं हुआ क्यों न पूजना एक वार्तिक वहां निषेध करते समासांत प्रतिषेध स्वदि पूजना न पूजना सूर अति ये दो उपसर्ग पूजी अर्थ में और ऐसे सूर अति उपसर्ग का प्रयोग होने पर वह पूजार्थ अर्थ प्रयोग किया गया है तो वहां समासांत प्रत्यय नहीं होता इसलिए पथा रह गया। पथिन का तृतीय में क्या होगा इन टीलों पोकर करके पथा बनता है यदि अदंत हो जाता समासांत प्रत्यय करके तो सुपथ है न रूपन था इसका बहुत बड़ा फल है क्यों ऐसे किया है श्रुति ने इसका ये पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। सुष्टन बौरी समाज करके टच आदि प्रत्येक कर देते हैं। तो अन्य पदार्थ हो जाता मार्ग से मतलब नहीं मार्ग है जिसका वो वस्तु को लक्षित कर देते हैं। हम हमें वो लोग उसको लक्षित नहीं करना बौरी समास करके हमें मार्ग को ही बताना है हमें कौन से मार्ग में ले जाना है ये बताना है प्रार्थी जो मुर्श उपासक हो वह ये कहना है चाहते हैं देवता, को मुझे ले जाओ ये नहीं मुझे उत्तरायण मार्ग से ले चलो वो अपने मुझे ब्रह्मलोक मिल ही जाएगा ना अब मार्ग को नाम न ना लेकर के लक्षणात्र को लेंगे फिर खतरा है उसमें ठीक है वो, वो तुमको पहुंचा दूंगा दस दिन बाद पहुंचा दूंगा अभी दक्षिणायन मार्ग से ले जाऊंगा फिर लौटाऊंगा बाद में कभी ले जाऊंगा उधर नहीं नहीं ऐसे करते भी मरने के बाद सबसे पहले मेरे को सुपथ था ये सुष्टु जो मार्ग है शोभन जो मार्ग है उत्तरायण मार्ग है इस मार्ग से मुझे ले चलो उस दक्षिणायण मार्ग से मुझे मत ले चलो ये लक्षित करने के लिए समास नहीं किया मार्ग कोई मत मैं नहीं कथन करना है मार्ग से कथित अन्य पदार्थ को नहीं कहना है भाषकर कहेंगे विशेष रूप में देखेंगे वहीं पर आसमान विश्वानी देव वायुनानी विद्वान क्योंकि आप जो है मेरे द्वारा किए गए हे देवा विश्व वायुनानी समस्त जो कर्म और उपासनाओं को आप जानते हैं विश्वानी वयुनानी वायुनानी से प्रज्ञानानी प्रज्ञानी कर्माणी चे दोनों को लेंगे भाषा कर्माणी प्रज्ञानी मैंने उपासना चर्म उपासना मेरा जितनी भी पूरी की पूरी विश्वाणी सर्वाणी विश्व सर्व कपर्यवाची सर्व विश्व बहुत महे न सर्वाधिक में वो सर्वक पर विश्व लेना यहाँ विश्व सर्वाणी कहेंगे सर्वानी हे देव असमान सर्वाणी उपासना विद्वान आप जानते हैं आप जो है जानते हैं इसीलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें जो है उत्तरायण मार्ग से ही मेरा प्रम रूपासन रूप कार्य ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति रूप फल प्राप्ति के लिए ले चलो कहे मैं कैसे ले चलो तेरे अंदर कुछ और कर्म भी ऐसा है जो अवरोधक है पाप है आप तो अग्नि पावक हैं। आप पवित्र कर दो जो कुछ भी है उसे काट के बाहर फेंक दो हटाओ उसको हमसे योधि अस्मत जुहरा नमी। मेरे जो कुटिल पाप है उनको आप काट दीजिए कुटिल जो पाप है उनको आप काट दीजिए पाप में भी कुटिल पाप अलग होता है सरल सीधा साधा पाप अलग होता है पाप में भी देखो सीधा साधा पाप है भी है, तो भी दिया। करने भी होता है। में आ, कुटिल में अकुटिल पाप भी होते हैं जो क्षम्य है और जो कुटिल पाप है वो अक्षम्य होता है हाँ उसका भयंकर प्रायशित करनी पड़ी एक बार एक अले परिवार बड़े दुखी थे परेशान थे तो हमने पूछा भाई आप इतने परेशान हो सर कारण क्या है तो समझना पड़ेगा कुंडली लून लिया वो देखते हैं कुंडलून ले लिया है वो लोग परेशानी क्या थी उनका बच्चे लोग उनको मानते नहीं थे बड़ा परेशान ना लड़का मानता है ना लड़की मानती दोनों तो हमने कहा ऐसा है देखो पूछा पे ठीक है आप आपके माता पिता कैसे हैं बताओ कहाँ रहते हैं कैसे रहते हैं क्या करते हैं ना वो बूढ़ा बूढ़ी रहते अपने माता पिता के लिए कह रहा बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं वो घर पे रहते कमरे में रहते हैं क्या करते हैं ना कुछ नहीं करते हैं राम राम करते रहते हैं घर पे और कभी मौका मिलता है तो हफ्ता दो बार हफ्ता में एक बार दो बार देखते हैं इनको आपने ही घर के अंदर हर रह रहे कमरे में उनको हफ्ता है में एक दो बार देखते हैं बताओ माँ टाइम नहीं मिलता है समय नहीं मिलता है और पदरी कर सब देखना पड़ता है घर का काम वगैरह संभालना मार्केटिंग करना ये वो दुनिया पर काम रहता है तो इसीलिए जो हमको भी समय नहीं मिलता है अरे चलो कोई बात जो नौकर लगा रखे होंगे उनकी सेवा में तो टाइम पर भोजन पानी मिलता है कि नहीं मिलता है उनको ये तो ध्यान रखते होंगे देखते हैं कभी कभी लेकिन अब हो जाता है कभी भूल भी हो जाते हैं मिलता है, नहीं मिलता है पता नहीं चलता है हम ये मान के चलते हो खा रहे अच्छा अब कुटीर कुट पाप का वर्णन करना होगा कुटिर पाप का स्वरूप है तो ऐसे बात करते करते हमने उनके सारा पेट से निकाल लिया पहले उनके माँ बाप के साथ वो कैसे बात करते हैं फिर हमने कहा देखो जब तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसे कर रहे हो तुम्हारे माँ तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे कैसे बार करेंगे तुम्हारे तो बच्चों का क्या दोष है तो देखते हैं ना हमारे माँ बाप जो है अपने माँ बाप दादा दादी को देखते ना, ना उनका सुनते हैं ना उनका सेवा करते हैं कुछ काम करना भी तो उनसे पूछते भी नहीं उनसे आशीर्वाद लेने भी जाते हैं इसलिए वो लड़का लड़की भी हम तुमसे क्यों पूछेंगे वो भी तो बड़े हो गए अठारह बीस के हो गए हैं तो वो बड़े हो गए वो भी अपने मन माने करेंगे तुमसे क्यों पूछेंगे या तुम नहीं अपने माँ बाप से वो भी तुमसे ही पूछते अरे ऐसे कैसे हो गया क्या हो गया मने का देखो ऐसा है तुम्हारे गुरुग्रह खराब है तुम्हारे शनिग्रह खराब है और क्या कर करना मतलब कुटे आप ऐसे तो मानेंगे नहीं ये ऐसा है तुम गुरुवार का व्रत करना शनिवार का व्रत औ पतियों का तुमने जो है सोमवार का व्रत करना और जो है बुधवार का व्रत कर देना तुम्हारा जो है चंद्र और बुध ग्रह बिगड़े हुए हैं हफ्ता में चार दिन उपवास में डाल दिया अब चार दिन का तो प्यालवासन तो बनेगा नहीं घर में चार दिन में दो दिन ये भूखा भूखी रहेगी वो भी भूखा भूखे रहेंगे पियेंगे मैं तो अपने माँ बाप को भूखा रखकर तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा सीधे कहूँगा तो मानेंगे नहीं ना वो इसे बहना बनाना पड़ता है तुम्हारे ग्रह खराब है इसलिए ग्रह को खुश करने के लिए वो व्रत करना भूखा हो तो तुम्हारे माँ बाप हफ्ता रहते होंगे तो इसे दो दिन भूखा तो पाप का नाश ऐसे ही होएगा। झूठी बहाना कर्तव्य से विमुख होकर हो जाना यही सबसे बड़ा कुटिल पाप है। और कुछ नहीं कुटिल पाप है? झूठी बहाना बना रहे और कर्तव्य से विमुख हो जाते वो कुटिल और बहानाबाजी के बिना अज्ञानवश हो गया पाप वो सीधा साधा पापुटे पाप जब आप अपने जान करके विधिवत शास्त्रानुसार है न जो करना चाहिए जैसे रहना चाहिए वो सब कर सकते हैं इन बहाने बना दे टाइम नहीं है आजकल लोग लो सबसे बड़ा यही पॉइंट सबके पास टाइम नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। कहीं भी हो तो सब जगह ऑल ओवर दर्ल्ड एक ही बात हो कोई पाप टाइम को नहीं क्या करे बाकी सब काम के लिए टाइम मिलता है उनको क्लब डांस करने के लिए टाइम मिलेगा क्लब में जाने कि में टीवी किसान बैठे तो दो तो घंटा क्रिकेट देख रहे हैं उसमें टाइम मिल रहा दिन भर लग जाते कई बार तो अन्य सकल गलत कामों के लिए टाइम रहता है लेकिन सही काम के लिए टाइम नहीं इसी से कुठिल पाप हो जाता वो कुटिल पापों को कह रहे यदि मेरे अंदर भी ऐसा किंचित है तो आप उसको योधी मुझसे अलग कर दो पृथक कर दो अर्थात नष्ट कर दो यदि युद्ध आप संप्रहार अर्थ में होता है बार मार मार बार मार डालो युद्ध में क्या होता है बार बार पान फेंकते ना एक बार गोली चलाते खड़े चलाते आजकल तो इसीलिए वैसे ही मशीने बना दिया एक बार बटन द चालीस बयालीस गोली निकलती देड़ देड़ देड़ देड़ देड़ देड़। है युद्ध धातु तो है संप्रहार अर्थ में लेकिन क्या करेंगे पृथक करना अपने अर्थ में इसको प्रयोग करना पापों को बाणों से मारो ऐसा तो, तो नहीं हो सकता है ना बारम बार मार डालो ये अर्थ नहीं हो सकता है इसलिए यार क्या कर देंगे अपन यश अर्थ कर देंगे भाष्यकार देवता पूछेगा कि नहीं, मैं तुम्हारी तरह काम कर दूं, तो तुम मुझे याद होगे, हैं? तुम तो करे मैं तुम्हारा गाइड बनू है उत्तरायण मार में तुमको ले मैंने गाइड बना दे तुम्हें मेरे को एक मुझे गैड बना रहे हो दूसरा अपने सारा गंदगी को निकालने भी बोल रहे हो ये कुटिल पाप है तो उसको निकाल दो तो क्या मिलेगा ऐसे करने से तेरे तुम जाने तेरे कर्म जाने मैं क्यों करूं तुम्हारे तो पापों को दूर करने का प्रयास ऐसा कहे तो क्या करो ऐसा मरणावसन मरणावसन है ऐसे समय मेरे को ऐसे और कुछ होने वाला है नहीं जिनकी वर्ताव की पूजा किया हूँ अग्नि की पूजा किया हूँ अग्नि में हवन किया हूँ ये तो है नहीं मैंने नहीं किया है जिंदगी भर करते आए हूं और इस समय क्या करोगे पूछोगे तो भूषांत नमो उत्तिम विधे बने तुभ्याम नमो उत्तिम नमस्कार के कथन पूर्वक भूष्टान विधे बहुवशह नमस्कार द्वारा कथन द्वारा ही नमस्कार कर भी नहीं सकता न मुंह से ही मन से ही नमस्कार कथन के द्वारा परिचर्य विधेय मे यहाँ परिचर्या करूंगा आपकी सेवा करूँगा बारंबार नमस्कार करते हुए जो है आपको नमस्कार करते करते करते ही यही धन्यवाद है आजकल की संस्कृति है धन्यवाद देना हर बात के लिए धन्यवाद देना पड़ता है ना तो यहाँ भी हर बात के लिए जो है आप जितना भी हमारे लिए करेंगे उसे रास्ता भर अपने धन्यवाद देते रहूंगा जब तक तो पहुँचाओगे नहीं तब तो तक तो धन्यवाद धन्यवाद बोलते रहूंगा और क्या हो सकता है नमो उक्ति मिधे ममस्कार करूंगा नमस्कार करने का मतलब क्या अगले का कृत का जय धन्यवाद अर्पण कर देना समर्पण करना पाण्ड्या समर्पित ये नमस्कार इसलिए क्या होता है हाथ उठा के दोनों हाथ जोड़ा है मैं दसों इंद्रियों को मैंने पर इकट्ठा कर लिया संहरण कर लिया उपसंहार कर दिया फिर शिरह यह अहंकार का शरणागत हो गया इसका मतलब क्या है सकल इंद्रियों के सहित अहंकार को भी समर्पण कर देना इसी का नाम असली प्रोभी भाव नमस्कार श्रद्धांक उम्र के शुरू में ही दिया है इसका अरे वो सब ईसाईओं से आ गया यू वो करते हैं यूँ यूँ करते हैं दूसरों की नकल करके उल्टा सीधा जो है ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पढ़ के खराब हो गए हैं सब बच्चे वो तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे उनको क्रिश्चियन स्कूलों में ऐसे कराते हैं यूँ यू बोलो फारी फार डनवी ऐसे बोलना पड़ता है मैंने यू यू कर दिया दोनों हाथों से दिमाग से दिल से जो पाप किया हूं वो सबको क्षमा करना ऐसे अर्थ उसका। उनको भी अर्थ मालूम नहीं हम बता रहे हैं वो पादरी पादरी से पूछो भी भी नहीं पाता है। पादरी भी नहीं बता बता। पाता मैंने कई पादरी वट इज दीनिंग ऑफ दिस का हमारा ट्रेडिशन है अरे नहीं ये दोनों हाथों का संकेत है दोनों हाथों से जो मैंने कुकर मदि किया है मन से जो गलती सलती सोच से मुझे गड़बड़ किया है दिल से जो मैंने पाप कर रखा है उन सबको क्षमा करो अब उसका नकल हिंदुओं ने यूं यूं कर दिया वो यहाँ नहीं कर रहे पूरा नकल नहीं कर रहा है, थोड़ा नकल करना है तो गालम यू कर देते फिर इधर कर देते इसका क्या हुआ <laughs> <laughs> मूर्ख है कोई अर्थ होता है क्या अर्थ होना दो गाल में दाढ़ी से कुछ होना नकल में भी अक्ल कुछ होना चाहिए ना वो भी नहीं है पुट पटांग अपने अपना ये तरीके तो भूसानते न नमोक्ति विधेय प्राव का नाम नमस्कार होता है सकल इंद्रियो के सहित अहंकार आदि संपूर्ण चीज को स्व को ही समर्पित करता हुआ क्षमा याचना के जैसे करता हुआ जो है व्यवहार का नाम नमस्कार है वो भूष्टाम कह दिया प्रत्यांग भूष्टाम उक्तिम का विशेषण है नमः भूष्टाम उक्तिम विदेमा विदेम ने परिचर्य परिचर्या करूंगा परिचर्या में सेवा करूंगा नमस्कार द्वारा आपकी सेवा कर सकता हूं इस मेरे पास और कोई चारा नहीं है क्यों मरण पर और क्या कर इस समय इसीलिए नमस्कार द्वारा ही मैं आपकी सेवा करूंगा नमस्कार मात्र से परिचर्या करा ये भाष्य अर्थ करेंगे देखिए पुनरा मंत्रण मार्ग अग्नि नया घमया सुपथा इसलिए भाषा ज्ञान कर रहे हैं शोभन मार्गेण शोभन मार्ग चले सुपथा विशेषण हम दक्षिण मार्ग निवृत्ति अर्थम साफ साफ का सुशब्द के द्वारा विशेषित करके पथा शब्द का जो प्रयोग हुआ है समास किए बिना वह क्यों ऐसे किया गया है दक्षिणायन मार्ग का निवृत्ति करने के लिए ये कैसे मालूम हुआ वह टिप्पण दोष स्पष्ट हो रहा है स्वतः तरह न पूजला प्रतिषेधस्टोभन व्यवर्तन करना चाहते हो निर्बिडों मेन गतागत लक्षण अतो याचे वर्जिन शोभन मार्गेण पथा नोम मुझे वैराग्य हो गया है किसे वैराग्य हो गया ये दक्षिण मार्ग से आना जाना आना जाना कितने बार आया गया आया गया आया गया आते जाते आते जाते आते जाते थक गया अब और मैं इस दक्षिणायन मार्ग से जाना आना नहीं चाहता दक्षिण मार्ग ना, मार ना। क्यों उससे आने जाने से तुमको वैराग्य हो गया क्योंकि गतागत लक्षण गमनागमन लक्षण वाला है वो पुनरावृत्ति का निषेध नहीं है नैसा पुनरावृत्त पुनरावृत्ति लक्षण वाला है आ ब्रह्म भुवनालो पुनरावर्तिनो पुनरावर्ति पुनरावर्ती वाला है वो गमनागम लक्षण वाला है अन्य अन्यथा आवर्तते पुनः उत्तरायण मार्ग से जो जाएगा वह लौटता नहीं है और जो दूसरे मार्ग से जाएगा अन्यथा था मैंने जो दूसरे मार्ग से जाएगा वह निश्चित रूप आवर्त हो जाता है लौटता है स्मृति भी कहती है इस प्रकार से श्रुतियनुकूल स्मृति को भी प्रस्तुत कर दिखा दिया टिप्पणकार ने याद इसलिए अतः इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या छे मैं आपसे प्रार्थना करूंगा याचिक बोल चुके हैं भीख मांग रहा हूं ऐसा नहीं वृत्तिगत तो मांग रहा वैसा नहीं लेना किंतु तो प्रार्थना लेना है ताम पुनः पुनर्गमना गमन वर्जित न शोभ क्यों ये मार्ग शोभन उत्तरायण मार्ग क्योंकि मार्ग की शोभा यही है कि उस मार्ग से एक बार जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता है पुनः पुनः गमन आगमन वर्चित शोभ तथा मार्गे न पुनः पुनः जाने आने का रूपिजो व्यवहार होता है उस व्यवहार से रहित होने से इस, इस मार्ग को शोभन मार्ग कहा जाता है उस मार्ग से पथा तृतीयांत प्रथा मार्ग के द्वारा नया ले चलो क्यों वहां जगह जाके कैसे वहां कहां जाओगे क्या करोगे कहते राय राय का पहला सीधा सीधा अर्थ कर रहे हैं जो शब्द धनाय ऐसा प्राप्त करने के लिए जाना है बैंक जाते न जैसे <laughs> और बैंक में जाना है धन से तात्पर्य कर्म फल भोग स्वाकृत कर्म, कर्म से उपलक्षित यहाँ समुचित है नार्ग अधिकारी नहीं कर्म उपास फल ऐसा इधर चार नंबर टिप्पणी कार्य कहते हैं कर्म फल निष्कामेना आनुषंगिकवे न भोग से अवर्जनीयत्व अवगंत निष्काम रूप से तो भी होने के नाते भोग को रोक नहीं सकता इस बात को ध्यान रखते हुए ने कह दिया कर्म उपासन मुक्ति मिलना है लेकिन आ मुक्ति काल पर्यंत पर ब्रह्मा जी के लोक में रहेगा ये और कार्य कार्यक्रम धारण किया कार्य ब्रह्म शरीर प्राप्ति द्वारा उस शरीर में समष्टि भाव में सिद्ध होकर के लिए स्वकर्म और उपासना रूप फल का भोग भी करना पड़ेगा विधेयक मुक्ति होने तक एक एक जीवन मुक्त होने के नाते उस दुख से दुखी नहीं होता से सुखी नहीं होता इतना अंतर रहता है कर्मफल भोग, कर। भोग से अवर्जनीयता कर है साफ साफ भोग अवर्जनीय है जीवन मुक्त को भी भोग तो होता ही है लेकिन वो दृश्य रूप वो देखता है अगर दुख से दुखी नहीं होगा सुख से सुखी नहीं होगा इतना ही अंतर है इन्हें शरीर में दुख होता ही नहीं है दिखाई नहीं देगा ऐसी बात नहीं है दुख भी होता है दुख दिखाई भी देता है इन उसे लिप्त नहीं होता संबद्ध नहीं हो जाता अतए स्वयं अपने आप को दुखी अधिक नहीं मानेगा इतना अंतर होता है असमान यथोक धर्म फल विशिष्टान आसमान विश्वानी देवयुनानी विद्वान है ना समान की व्याख्या कर रहे हैं आसमान में यथोक्त तो तो धर्म फल विशिष्टान यथोक्त धर्म विशिष्ट से फल वैशिष्ट अवश्य कहते हैं कि अभी तो मरने जा रहे हैं ना अभी कहा फल विशिष्ट हो गया मरनासन है मरने के बाद तो फल प्राप्ति होगी तो पहले आपने कैसे कह दिया फल विशिष्टान इसे ट्रिप्पण कर रहे हैं भाई धर्म विशिष्ट होने से फल वैशिष्ट अवश्यम भावी है या अवश्यम भावी को वर्तमान समय प्यार वर्तमान व्याकरण में भी माना गया है जो निकट समीप भविष्यत में होने वाले को भी वर्तमान जैसे वार कर देंगे फल अभी प्राप्त होने वाला है तो उसे पहले आपने क्या कर दिया फल प्राप्त हो गया ऐसा मान लेंगे जैसे होता ट्रेन में बैठे बैठा परेशान रहता है और दिल्ली से बाहर हाँ है तभी उसे हाँ पहुंच गए पहुंच गए मिल गया आ गया अरे अभी आउटर में खड़ा है तो फिर भी भावना क्या हो जाता है आदमी को पहुंच गए हाँ आजकल मोबाइल वालों को देख सकते हो फोन कर दे हाँ पहुंच गए फोन में बोल देंगे घर को हम पहुंच गए भले आउटर से निकलने में एक घंटा और लग जाओ कई बार परेशानी होती है एक तो दूसरे पकड़ना होगा ना तब तो परेशानी अगर हुआ ऐसा हम लोगों के साथ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में वो आउटर में खड़ा कर दिया अब क्या करें दूसरे ट्रेन पकड़ना है हमें और वो भी दिल्ली में खड़ा कर दिया है हमें नई दिल्ली पहुंचना है अब क्या करेंगे वहीं से हम लोगों ने साहब भाई देखा टाइम नहीं कोई टेम्पो पकड़ के भागना पड़ेगा जल्दी से जल्दी उतरोग यहीं पर आउटर में उतर गए कहीं से घुस के बाहर गली में पहुँच गए और वहाँ कोई टेम्पो में पकड़ स्टेशन में भाग गए पहुँच कहानी से क्या होता है लेने भावना हो जाती है कि निकट भविष्य में मिलना ही है वो। इसे पूर्व का वर्तमान में क्या कह दिया तद्विशिष्टम तो कह दिया धर्म विशिष्ट होने के नाते निकट कुछ क्षणों के बाद मृत्यु के उत्तर क्षण में फल विशिष्टता भी होना अवश्य भावी है अतिव भावी होने वाला उस चीज को वर्तमान के समान व्यवहार करते हुए भाष्यक्रम लिख दिए यहां पर कि धर्म फल विशिष्टान कर दिया केवल धर्म विशिष्टान होना चाहिए किंतु फल विशिष्टान भी कह दिया भाषिकार ने क्योंकि शीघ्र ही होने वाला है वह वा इस दृष्टिकोण से धर्म और तत्मान विश्वाणी असमान पता करता हमारे द्वारा किए गए क्या, क्या? विश्वाणी सर्वाणी सारी चीजों को हे देवा और आप देवताएं साधारण कोई स्थूल अग्नि नहीं ये मत सोचिए मैं स्थूल अग्नि से प्रार्थना कर रहा हूं इसे जान करके कह दे विशेषण और हे देव देवतनाथ देव सर्वस्त प्रकाशनाथ देव सर्वस्तुओं स्थित रहता प्रकाशित करके जान लेने वाले का नाम देवता होता है देव होता है युना आप अपने स्वरूप स्थित रहते हुए समस्त विश्व के अंदर अनंत स्थूल विष्टि अग्नियो के स्थित होकर भी तक तक द्वारा सगल जीवों के कर्मों को जानने वाले होने से आप देव हैं आप देव वायु नी का कर रहे हैं देखो कर्मानी और प्रज्ञानी वाह विद्वान जानन वह शब्द समुचार्थे निकल्प यहाँ भाष्यकार जो आकार है विकल्पी कर्म को जानो अथवा उपासना को जानो अलग अलग ऐसा नहीं दोनों को मैंने किया है दोनों को समुच्छे करके आपको जानना पड़ेगा तभी जाकर के मेरे को समय फल आप प्राप्त दिला सकेंगे केवल कर्म को जाने का तो नागरिक ना ना ना ना ना केवल उपासना तो भी फायदा नहीं। दोनों की फायदा निंदा कर चुके हैं इसीलिए मुझे केवल कर्म केवल उपासना को याद करो ऐसा करना नहीं है हमने किंतु इसे वाय विकल्प अर्थ में नहीं है समुच्चे अर्थ में है प्रकरण भी समुच्चय प्रकरण भी क्या है समुच्चे का फल बताने के लिए ना भाषाकार का वाह को समुचर्ण छह में सुस्पर्श निघंटर प्रश्न में वायुशब्द से प्रज्ञा नामसु सु पठित कर्म नाम पठित कृतुशब्द पर वायु शब्द क्या है यद्यपि प्रज्ञा नामों में ही पठित है प्रज्ञा के नामों में वो भी एक रहा था लेकिन प्रज्ञा के नाम में एक और नाम भी जोड़ा कौन कृतु भी और कृतु को कर्म में लिया अर्थात गया कर्म भी प्रज्ञान भी अच्छा वयुन का भी क्या हो जाएगा जब प्रज्ञान का पर्याय वयुन वयुन का पर्याय परतु है ना वयुन का पर्याय कृतु हो गया अतएव क्रतु से जैसा आप दोनों लेते हो कर्म उपासना वयुन से भी इसलिए कर्म उपासना दोनों लेना पड़ेगा पर्याय्वास कहते हैं पठिति कर्म नाम पठित कृत शब्द पर्याय्वाद तदर्थक न विरोध्य प्रेत व्याजुना कर्मा प्रज्ञा वह शब्द समुच्य प्रकरण तदर्थ जो कब्द है समुचित प्रकरण में होने का फल बता रहे हैं अतीव जो यहाँ पर समुचय अर्थ ही लेना पड़ेगा विद्वान जानन है। दिया जान, जानती हुए हमारे द्वारा किए गए सकल को जानते हुए आप हे हे अग्ने मुझे मार, मार से स्व कर्म और उपासना का फल प्राप्त करने के लिए नया ऐसा अनुभव पूर्व के साथ जोड़ देना किंच और जैसे किसी प्रकार का बाधा मानते हो तो कद किंच और भी ये भी काम कर लेना क्या योधि वियोजय विनाशय अस्मत अस्मत्व झुराणम कुटिलम वंचनात्मक पापम योधि माने वियोजय एक अर्थ ही बदल दिया योधि माने वियोजय विघटन कर डालो अर्था मुझसे अलग कर दो विनाश नष्ट ही कर दो उसको किसको अस्मद मनास्मत तो झुहराणम मुझसे जो हुआ है क्या हुआ है जुहराणम ए नुहराणम के व्याख्या उप वंचनात्मकम वंचनात्मक है वंचनात्मक जो हमारा पाप है दूसरे को वंचना देना वह खुद को वंचना देना होता है आदमी दूसरे को वंचना स्वच्छता है में वो अपने आप को वंचित कर ले रहा है कैसे अगले को ठगने को को का कोई विधि है क्या अगले को ठगने का विधि है यदि विधि है तो वीर आपको पाप नहीं लगेगा क्योंकि आप तो विधि का पालन कर रहे विधि का पालन करने से पाप नहीं लगता है ना ये अगले का चोरी करने का विधि है तो चोरी करो तो पाप नहीं लगेगा अगले से झूठ बोलकर बचने का विधि है तो झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा हालांकि झूठ बोलने का तो विधि है लेकिन प्रसंग निर्णय दिया है किन किन प्रसंगों में झूठ बोल सकते हो और संग्रह में आया धन कन्यादान आदि के विषय में झूठ बोल सकते हैं तो विधि है ना तो पाप नहीं लगेगा उन कार्यो के झूठ बोलने पर पाप भिन्न तो लगेगा इसीलिए अविहित कार्य कर रहे हैं। दूसरे को वंचना करना अपने स्वार्थ के कारण क्योंकि विधि नहीं है, करता है तो व्यक्ति रागद्वे प्रेरित होकर ही करता है और जो रागद्व प्रेरित होगा वह रजगुण कार्य अवश्य होगा और रजगुण कार्य जो होता है वह अवश्य पाप देने वाला होगा पुण्य नहीं हो सकता और उसमें भी, भी वंचनात्म से कर दिया क्योंकि जय आप सामान्य रूप में लोग यही करते ही हैं और खुश भी हो होते हमने ठग दिया अच्छा कर दिया आज है, बढ़िया है है इसको मंडन कर दिया दूसरे टोकी लगा दिया बोलते हैं दक्षिण में अच्छा टोपी लगा दिया मैंने अलग अलग जगह अपनी अपनी भाषा है बोलने का लेकिन उस वंचना पूर्वक जो, जो दूसरे से कर रहे हैं उससे बड़ा आदमी खुश होता है इसका मतलब क्या है पाप से भी आदमी तो आज कर हम में उपासक होते हुए हम तो ऐसा कभी करना अच्छा नहीं है यदि हुआ है तो उसे आप नाश कर देना तथोवयम विशुद्ध उसे क्या होगा उसे हम विशुद्ध हो जाएंगे तो उत्तरण मार्ग में प्रवृत्त होने में जाने में कोई बाधक नहीं रह जाएगा तो विशुद्ध जीव ही उत्तरण मार्ग से जा सकता है ना अशुद्ध जीव तो जाएगा नहीं जो पापयुक्त है वह तो जा ही नहीं सकता है इसे कहते हैं कि स्वयं दी है तो नष्ट कर दीजिए ताकि मैं विशुद्ध हो है। विशुद्ध जाऊंगा विशुद्धि प्राप्त कर सकूंगा ये इसका अभिप्राय है यह उसका जो है आशय है इस मंत्र का हिंदू लेकिन यदि पूछते हो ठीक है मैं तुम्हारा का सब काम तुम्हारे कर लूंगा यही होता है लोग जो है ना सेवा करके अपने अधीन कर लेते हैं देखो जिंदगी भर उसको सेवा किया अग्नि का और अग्नि को दे रहे हैं तुम तो मेरे ये सब काम करना यही हो गया ना तो सेवा के ये होता है कि वो भी करेगा कि सेवा लिया है जब सेवा लिया है तो उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ेगा और उसे भी अभेद रूपी ने उपासना किया है यहां तो फिर तो कहना है क्या वहां तो तो हो ही नहीं पाएगा कहते हैं कि भाई देखो संत की परिचर्या कर बहुत लेकिन हम हाँ इस समय मरणावसन होने के नाते मरणासन होने के नाते वह इधानी हम लोग इस समय नक्नुमा परिचर्याम कर तुम आपकी सेवा करने में हम समर्थ नहीं हो सकते हैं उसमें भूिष्ठां परिचर्या कर बहुत ज्यादा और कोई सेवा हम नहीं कर सकते इतना जरूर कर सकता हूं मैं ते तुभ्याम नम उक्तिम नमस्कार वचनम विधे ममस्करे ममस्कार ते मत केम उत्तिम मैं हम जो है आपके लिए नमस्कार का कथन करूंगा ओ भी वाणी से भी मैं नहीं बोल पाऊंगा नमस्कार आपको क्यों मरणासन अवस्था में व्यक्ति का वाणी भी लगभग बंद है इसलिए कहते हैं मन से ही आपका नमस्कार पाता मन से ही कथन कर पाएंगे उत्तिम नमस्कार वचनम विधेय नमस्कार परिचर्य भी दो टिप्पणी दे रहे हैं ये अर्थ तो कैसे कर रहे हो आपने से कैसे तो बदल दिया इसको परिचर्य परिचय धातु तो सेवा है उसके अर्थ हमने कैसे ले दिया जो ध्यान आ गया शुश्रूषा वो श्रु धातु तो नहीं है वहां पे श्रु श्रवण धातु तो ही नहीं है सन प्रत्यय भी नहीं है एक पक्ष है हमने ढूंढा रूढ़ हुआ है तो किस ता? किस सूत्र से कैसे रूढ़ हुआ वह शब्द शुश्रु मातृवाचक शब्द शुश्रुर्वकारांत है उसका शुश्रु अंत है शुश्रु थे, थे, मा माता उससे उनादि वाला सब प्रत्यय कर दिया तीसरे अध्याय उनादि में तीसरे पाद का बासठ से लेकर उनहत्तर तक ये सब सब सप्रत्य सूत्र है सब सप्रत्य कर दिया है अब उसमें क्या शुश्रुव शुश्रुव शुश्रु अर्थ में सत्यय यथा माता सेवां करोति स्व संतान तथा शिष्यों की गुरु सेवा करो शुश्रूषा शुश्रूषा शब्द का मातृवत सेवा करना जैसे मात बच्चे का किस तरह से सेवा करती है पूरा ध्यान रखती है क्योंकि बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता है और रोने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है यहां तो गुरु तो स्थिति में और रोएगा भी नहीं ना पता क्या चलेगा फिर इनका पूरा हर चीज का ख्याल रख करके जैसे बच्चे का वस्त्र है उसका भोजन है लवशंगा है शौच है हर चीज ध्यान जिस प्रकार से माँ बच्चे की सेवा करती है उसी प्रकार से जो शिष्य अपने गुरु के प्रति कर्तव्य संपादन करता है उस कर्तव्य का नाम शुश्रूषा जैसा आपने कल भी दिखाया था व्याकरण वाले पुस्तक में वो तो ठीक है करोगे अर्थ तो वही होगा सुनने की इच्छा श्रोतुम इच्छा जिशुश्रूषा वो बनता है वो अलग वो अलग है जैसे जिज्ञासा बुभुक्शा ये चित्र भी है सम्मान से ताप हो जाता है, है? उससे वैसे हो जाता है वो अलग चीज है वो शब्द गलत नहीं है इन ये जो लेकिन नहीं कर सकते वो वो ये हाँ। तो ये अलग ही है वो धातु लेना ही नहीं रूढ़ी शब्द जो बना है शुश्रुवा भवती थी शुश्रूषा जैसी था उसका अर्थ हो गया मातृवत सेवा जहां भी वेदांत शुश्रूष शब्द आता है गुरु की सेवा अर्थ में ही तो यही यहां पर भी है देवता को क्या करेंगे सेवा करेंगे क्या सेवा करोगे परिचर्य कहते हैं कि भाई नमस्कार अनुशासना अनुशासना है परिचर्य अर्थ कैसे निकला फिर फलितम नमस्कार न परिचर्य तदुत्तम निघंटो निघंट में कहा है नमस्कार का जो है परिचर कर्म क्या क्या हो सकता है परिचरण सेवा रूपी क्रिया का कर्म क्या क्या है हर एक क्रिया का कर्म होता है गमन का कर्म क्या है गांव आदि ग्राम प्राप्ति गमन क्रिया का कर्म है नमस्कार क्रिया का कर्म क्या क्या है तो गिनाया है देखो वहां विधेम सोच सर्पदी विवास दश परिचरण कर्म दस सेवा के कर्म बताए गए हैं उनमें से एक है नमस्यति। नमस्ति सेवा का अंग है, दस अंग एक तरह से दस कर्म दशा दस परिचर ये दस में से एक है नमस्यति। नमस्कार योग चौथाजी वे विधेय दो तीन नमस्ति चार दमसति पांच रिद्रोति छ सात रिछति आठ सरपति नौ विवासती दस ये दस आपका परिचरण क्रिया का कर्म है इस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा उसमें से दसो नहीं कर सकता हूं ना इस समय में इसे कहते नमस्कार परिचरण